विक्रांत ने अभी सिर्फ एक ही गोली चलाई थी कि तभी उसके ऊपर गोलियों की बरसात होनी शुरू हो चुकी थी वो तुरंत ही गाड़ी के शीशे को ऊपर चढ़ाकर अंदर बैठ गया इसी समय उसका दृश्य बुलेट प्रूफ जैकेट का टाइम लिमिट भी एक्सपायर हो चुका था ऐसे में उसे अगर कहीं से एक भी गोली उसके शरीर में घुस गई फिर तो विक्रांत की जिंदगी ही खतरे में पड़ जाएगी लेकिन अच्छी बात यह थी कि पुलिस वैन बुलेट थी और मशीन की गोली भी इसे भेद गाड़ी के भीतर नहीं आ सकती थी हालांकि हर गोली गाड़ी के शीशे पर एक एक निशान छोड़कर जा रही थी गाड़ी का पूरा शीशा तो नहीं टूट रहा था लेकिन हर गोली के बाद गाड़ी के शीशे पर एक चटकने जैसा निशान बनता जा रहा था थोड़ी देर में विक्रांत की गाड़ी के शीशे में इतनी ज्यादा गोलियां धस चुकी थी कि शीशे से बाहर देखना मुश्किल हो रहा था तो विक्रांत अभी चुपचाप उस ब्लैक बी के पीछे अपनी गाड़ी भगाई जा रहा था थोड़ी देर तक आगे जाने के बाद अचानक से मशीन गन से गोलियां चलनी बंद हो चुकी थी शायद उस मशीन गन की गोली खत्म हो चुकी थी विक्रांत ने मौका पाकर अपनी गाड़ी को उस ब्लैक बीएमडब्ल्यू के करीब ले जाकर ऐसे एंगल पर सेट किया जहां से वो ब्लैक बी एमडब्ल्यू के पहिये को से देख सके इसके बाद ने फिर धीरे से गाड़ी का शीशा नीचे किया और फिर से अपनी गन बाहर करते हुए ब्लैक बी एमडब्ल्यू के पहिये पर निशाना साधना शुरू कर दिया उसने फुल स्पीड पर घूमते हुए पहिए पर निशाना लगाते हुए फायर कर दिया एक के बाद एक विक्रांत ने दो गोलियां चलाई लेकिन एक भी गोली गाड़ी के पहिए में नहीं लगी तेज स्पीड की वजह से या फिर उबड़ खाबड़ रोड की वजह से बंदूक की गोली सीधे पहिए को निशाना नहीं बना पाई इन दो गोलियों को चलाने के बाद विक्रांत की गन भी खाली हो चुकी थी उसमें एक भी गोली नहीं बची थी और इससे भी बुरी बात यह थी कि अब फिर से विक्रांत की कार पर मशीन गन की फायरिंग होनी शुरू हो चुकी थी विक्रांत ने तुरंत ही गाड़ी का एक्सीटर थोड़ा कम किया और फिर शीशा भी जल्दी से ऊपर चढ़ा दिया ताकि गोली गाड़ी के भीतर ना आ सके तड़ाक तड़ाक फिर से विक्रांत की गाड़ी पर गोलियों की बोछार होनी शुरू हो चुकी थी की आँख। विक्रांत ने गुस्से में गालियां बकते हुए एक बार फिर से प्रोपेलर डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिया इस बार वो सड़क पर गाड़ी को जिग जैग तरीके से भगाने लगा ताकि वो कम से कम गोलियां खाए विक्रांत ने गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए ले जाकर उस ब्लैक की स्पीड ज्यादा होने की वजह से जैसे ही इसमें टक्कर लगी ये सड़क पर अनियंत्रित होकर घूमने लगी वो ब्लैक कार सड़क किनारे लगे बिजली के खम्बे से जा भिड़ी और किनारे रुक कर खड़ी हो गयी बिजली का खम्बा टूट कर उस ब्लैक बी की रूफ पर आ गिरा और फिर वहां पर एक जोर से स्पार्क के साथ धमाका हो उठा आकाश में बिजली कड़कने जैसा शोर और रोशनी दिखाई पड़ी और साथ ही में आसपास के 10-20 मीटर तक के रेंज की स्ट्रीट लाइट भी बंद हो उठी साथ ही आसपास के एरिया की बिजली भी जा चुकी थी घनघोर अंधेरे के बीच ये ब्लैक बीएमडब्ल्यू रोड के एक किनारे रुक कर खड़ी हो गई विक्रांत की कार भी अनियंत्रित होकर सड़क पर दाई तरफ भागने लगी उसने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी के स्टेयरिंग को बाईं तरफ घुमा दिया गाड़ी फुल स्पीड में होने की वजह से सड़क पर हुए रोड के किनारे पर लगे एक वाटर की पाइप को तोड़ते हुए रुक गई। की गाड़ी का और नीचे रखी थी और पहिया अभी भी लगातार घूमता जा रहा था उधर ब्लैक बी एमडब्ल्यू ड्राइवर ने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन गाड़ी एक बार में स्टार्ट नहीं हुई उसने दूसरी बार भी गाड़ी के सेल्फ स्टार्ट का बटन दबाते हुए इसे फिर से स्टार्ट करने की कोशिश शुरू की उस बार गाड़ी स्टार्ट हुई और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी लेकिन यह महज पांच छह मीटर ही चली रही होगी कि गाड़ी के इंजन में जोर का धमाका हुआ और गाड़ी फिर से सड़क पर खड़ी हो गई हट साला इसकी मांग की ड्राइवर ने गुस्से में आकर गाड़ी की स्टेयरिंग पर अपना हाथ पीटते हुए कहा मंगल भाई चलो जल्दी यहां से उस ड्राइवर ने गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से कहा लेकिन पिछली सीट पर बैठा मंगल अपने हाथ में मशीन गन लेकर उतर गया और फिर वो विक्रांत की वैन की तरफ चल पड़ा अरे अरे उधर कहा उधर कहा जा रहे हो जल्दी चलो यहाँ से फिर से ब्लैक बीएमडब्ल्यू ड्राव के ड्राइवर ने उसे बुलाते हुए कहा लेकिन शायद उस मशीन गन वाले के कानों तक उसकी बात ही नहीं पहुंच रही थी अपने मशीन गन से तड़ाथड़ विक्रांत के वैन पर गोली चलाना शुरू कर दिया लगभग दो राउंड फायर करने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़कर पलटी हुई पुलिस वैन के पास पहुँच गया वहाँ पहुंचकर उसने गाड़ी के भीतर देखने की कोशिश की अब ये सला गया कहा मंगल ने के साथ इस पुलिस वहन के चारों तरफ घूमकर देखते हुए कहा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तभी अचानक से उसे अपनी बाई तरफ कुछ हलचल होने का एहसास हुआ वो कुछ समझ पाता तभी उसके बाएं गाल पर एक अदृश्य ताकत ने आकर जोरदार घूंसा जमा दिया घूंसा इतना जोरदार था कि मंगल का दांत हिलने लग गया था वो कुछ कदम पीछे होकर रुक गया वो बेहद हैरानी के साथ अपने इधर उधर देखने लगा अभी वो कुछ समझ पाता की अचानक से उसके हाथ से कोई मशीन गन छीनने लगा लेकिन उसे अपने आस कोई भी नजर नहीं आ रहा था इस वजह से मंगल काफी ज़्यादा हैरान दिख रहा था। उसने मशीन गन को थोड़ी मजबूती से पकड़ने की कोशिश की लेकिन तभी एक जोरदार पंच उसके नाक पर लगा और तुरंत हाँ बंदूक छूट गई कार मंगल की इस हरकत को दंग रह गया वो मनी मन सोच रहा था कि कहीं मंगल को कोई भूत तो नहीं चढ़ गया वो इस तरह की अजीब हरकत क्यों कर रहा है उससे भी ज्यादा हैरत तो उसे तब हुई जब उसकी नजर हवा में उड़ते हुए मशीन गन पर पड़ी टड़ाक, अचानक से इस मशीन गन से इस गोलियां चलनी शुरू हो गई और फिर यह गोली दूरी पर खड़े के के में जा लगी। जमीन, पर धराशाई जमीन पर पड़े मंगल के ऊपर लगा दिया अब जाकर मंगल को अपने सामने एक लम्बा चौड़ा शख्स नजर आया उसने अपने हाथ में मशीन गन ले रखा था जाहिर है ये शख्स कोई और नहीं बल्कि विक्रांत सक्सेना ही था दरअसल विक्रांत को बुलेटप्रूफ जैकेट का भी टाइम एक्सपायर कर चुका था और उसके बंदूक की गोली भी खत्म हो चुकी थी उसने इन लोगों से निपटने के लिए मजबूर किया था, था अदृश्य हो उठा था और दूसरा टूल था पावर जैमर जिसकी मदद से उसने ब्लैक बी एमडब्ल्यू कार के इंजन के पावर को खत्म कर दिया था ताकि ये दोनों किसी भी सूरत में यहाँ से भाग न सके विक्रांत ने मंगल के टांग को निशाना लेते हुए तुरंत ही गोली चलाना शुरू कर दिया लेकिन शायद विक्रांत की खराब किस्मत उसका पीछा ही नहीं छोड़ना ही विक्रांत के चेहरे को निशाना बनाकर फेंका था दरअसल जब विक्रांत उस कार ड्राइवर को शूट कर रहा था तभी मंगल ने चालाकी से मशीन गन की मैगजीन को निकाल लिया था और अभी उसने इसी मैगजीन को उठाकर विक्रांत के चेहरे पर दे मारा अभी विक्रांत इसकी कुछ प्रतिक्रिया देता मारते उसे नीचे पर मजबूर कर दिया और फिर जैसे ही विक्रांत नीचे झुका तुरंत ही उसकी पीठ में अपनी कोहनी घुसा दी विक्रांत दर से करहा उठा लेकिन इस वक्त दर से करहाने मात्र ऐसी ये जंग नहीं जीती जा सकती थी इसलिए विक्रांत ने अपना सिर मंगल के पेट में धसाते हुए उसे पीछे धकेल दिया और फिर मशीन गन को डंडे की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने मंगल के शरीर पर जोरदार प्रहार करना शुरू कर दिया विक्रांत बिना कुछ देखे पागलों की तरह मंगल के ऊपर टूट पड़ा उसने फटाफट मंगल, मंगल ने भी हिम्मत दिखाते हुए अचानक से मशीन गन के एक सिरे को पकड़ लिया और फिर इसे जोर से अपनी तरफ खींचकर विक्रांत को धक्का देते हुए उसे जमीन पर पटक दिया अब विक्रांत निहत्ता हो चुका था लेकिन मंगल भी शायद लड़ाई के वसूल का पक्का था उसने ये मशीन गन अपने पास भी नहीं रखी बल्कि उसने इसे दूसरी तरफ फेंक दिया और विक्रांत के ऊपर टूट पड़ा वो विक्रांत के ऊपर बैठ गया और उसके दोनों हाथों को अपने घुटने के नीचे दबाकर विक्रांत के मुंह पर पंच करना शुरू कर दिया उसके हाथों के एक पंच ने ही विक्रांत के खून की नशों में छेद कर दिया जिससे उसके चेहरे से खून की धार बहनी शुरू हो चुकी थी अपने चेहरे और एक दो पंच खाने के बाद विक्रांत ने भी काउंटर देते हुए अपने शरीर को दाईं तरफ पलट लिया जिससे मंगल साइड में गिर गया और फिर मौका पाकर विक्रांत उसके ऊपर चढ़ गया और फिर उसके बाद तो विक्रांत ने एक एक करके उसके मुंह पर पंच करना शुरू कर दिया